तत्र रघुनाथ कीर्तनम त्र कृतमस्तकांजलि बापूर्णलोचन मरुति नमत च मधुरं मधुरम स्वमं कर्मा पीते च मधुम मधुरा स्मृति बुद्धि प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्ति प्रयच परिभा कोणु श्यामय कुमार वेद वेद्यम परम ब्रह्म भासता हृदय मम ओज रामति मधुरम मधुराक्षर आरुह्यकता शखा वंदे वाकि कोकिल निगम कल्पतरोर्गलित फलम शुक मुखाद मृत द्रव संयुत पिबत भागवतम रसमल मुहु रसी का भु वि भावुक जय राम जय जय राम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 राधारमण हरि गोविंद जय जय श्रीवृंदवन विहारी लाल की जय नमो माधव्य शंभ शिव शिव शिव शिव शिव शिव नारायण नारायण नारायण ममशो जीवलोके जीवभूत सनातन मन्रििया प्रकृतिस्था कर्षति आज श्री हरिहर आश्रम साढ़े चार बजे सायंकाल पर्यावरण के विश्वस्तर के मनीषी जिन्हें जीडी अग्रवाल के नाम से जाना जाता है संत वेश में सानंद उनका नाम है वे लगभग नब्बे दिन या उससे अधिक दिनों से अनुशन कर रहे श्री गंगा की रक्षा के लिए पुलिस विभाग ने उनको डेढ़ा दिन हॉस्पिटल में दाखिल किया मेरे अनुरोध पर वे आज अनुसन को विराम देंगे तो यहाँ आ रहे हैं वह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है उसमें बन सके तो आप सम्मिलित हूँ साढ़े चार बजे आएंगे वहाँ भागवत का तो प्रवचन चलता है लेकिन ये अतिरिक्त कार्यक्रम ऐसे वैज्ञानिक मूर्धन्य मनीषी शरीर ना छोड़ दें सरकार का मनोबल ना बढ़े इसलिए मैंने अनुरोध किया था कि आप मेरे कहने पर अनशन को विराम दें नारायण जैसा कि कल प्रतिपादन किया गया यह संत कहाँ से आए बड़े हंसमुख हैं मिले थे कहीं उड़ीसा के अच्छा हाँ वो अंग्रेजी वाले बैठ बैठ अच्छा आपके मठ में गए जैसा कि कल निरूपण किया गया भगवान ने कहा कि जीव मेरा ही अंश है एवकार का प्रयोग भगवान ने किया चारवाक मत का निराकरण करने के अभिप्राय से चार वाकों के यहाँ पृथ्वी जल तेज और वायु ये चार भूत तत्व के रूप में माने हैं प्रत्यक्ष प्रमाण की सीमा में इनका जो स्वरूप दृष्टिगोचर होता है या परिलक्षित होता है उतना ही इनका स्वरूप चार वाक्यों को मान्य है उन्हीं के योग से जितना विशिष्ट शरीर रूप आत्मा की उत्पत्ति होती है और चेतना का विलोप होने पर जीव का विलोप सर्वथा विनाश माना जाता है उनकी दृष्टि में भूतों का अंश जीव से होता है उनके पक्ष का निराकरण करने के लिए भगवान ने ममईब अंश कहा जो भाष्य है टीकाएँ हैं उनमें इन छोटी बातों को उठाने का प्रयास नहीं किया जाता क्योंकि एक मर्यादा होती है अवांतर जितने विषय हैं सबको उठाकर उनका प्रतिपादन करना अभिमत पक्ष का समर्थन अन का निराकरण करना कठिन इसलिए होता है तो उससे ग्रंथ का विस्तार हो जाता है तो महापुरुषों ने आयु को सामने रखकर कि जिस ग्रंथ पर विवेचन करना है समय की सीमा में उसका विवेचन अत्यावश्यक सामग्री के साथ पूर्ण हो जाए यह ध्यान रखा व्याख्या करने वालों का यह दायित्व है कि अभंतर विषयों को भी बन सके तो ख्यापित करें इसलिए मैंने अपनी ओर से ममैव अंशह में जो एवकार है उसके पीछे जो अंतर्नित भाव हो सकता है उसको व्यक्त किया कल कहा गया अपने प्रस्थान की सीमा में कोई शरीर को आत्मा मान सकता है और मानता भी है लेकिन शरीर किसी की दृष्टि में तत्व नहीं है एक विचित्र बात चार चारवाक भी शरीर को तत्व नहीं मानते है पृथ्वी जल तेज वायु संज्ञक भूत चतुष्टय को ही तत्व मानते है जड़ से चेतन की उत्पत्ति और चेतन से जड़ की उत्पत्ति जड़ से जड़ की उत्पत्ति तीन प्रकार का प्रकल्प दर्शन शास्त्रों में चलता है जड़ से चेतन की उत्पत्ति और जड़ से जड़ की भी उत्पत्ति ये दोनों प्रक्रिया चार वाक्यों के यहाँ है और उसका वो निर्वाह विविध प्रकार के दृष्टांतों से देते हैं गोमय गोबर आदि से कीट विशेष की उत्पत्ति होती है जिनको हम लोग स्वेदज प्राणी कहते हैं पसीना आदि से गोमय आदि से इसका अर्थ क्या हुआ है कि जड़ से चेतन की उत्पत्ति हो जाती है उनके पक्ष में यह दृष्टांत है जड़ चेतन की उत्पत्ति का कारण हो सकता है चेतन जड़ का परिणाम हो सकता है या विवर्त हो सकता है यह चार वाक्यों का पक्ष है चेतन से जड़ की उत्पत्ति की भी प्रक्रिया चलती है शंकर भाष्य ब्रह्म सूत्र में कहा गया चेतना संपन्न जो त्वक है उससे चेतना विहीन लोम की उत्पत्ति हो जाती है नखाग्र चेतना विहीन है लेकिन नख जिसको काटने से रक्त गिर सकता है गिरता है वो चेतना संपन्न है उससे चेतना विहीन नाखून की उत्पत्ति हो जाती है नख की तो चेतन से जड़ की उत्पत्ति को लेकर भी दृष्टांत प्राप्त है और जड़ से चेतन की उत्पत्ति को लेकर भी दृष्टांत प्राप्त है इसमें सांख्यों का पक्ष यह है कि कार्य कारण में तादात्म्य होना चाहिए उस ताद्यात्म की सिद्धि तभी हो सकती है जब जड़ से जड़ की उत्पत्ति माने है इसलिए उनके यहाँ त्रिगुणात्मक जो प्रधान है जिसे वो प्रकृति और अव्यक्त भी कहते हैं उससे महत्व से लेकर पार्थिव प्रपंच तक की उत्पत्ति होती है जड़ से चेतन की उत्पत्ति नहीं और चेतन से जड़ की उत्पत्ति भी नहीं जड़ से जड़ की ही उत्पत्ति होती है यह एक सांख्य पक्ष है जड़ से जड़ की उत्पत्ति ही नहीं अपितु चेतन की भी उत्पत्ति होती है यह चार वाक्यों का पक्ष है और वेदांत में तो पूरा जगत जो भी कार्य प्रपंच है वो चिदाश्रित है चिदविलास है चिद विवर्त है चिन्मय है चिन्मात्र है। तेजोविंदुपनिषद अन्नपूर्णोपनिषद महानारायण और तथा योग वासिष्ठ और त्रिपुरारहस्य तथा पंचदशी का अनुशीलन करके हमने यह क्रम साधा भगवत कृपा से जगत चिदाश्रित है पहले इतनी जानकारी होनी चाहिए सहिष्णुता होनी चाहिए सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति में दर्शन शास्त्रों का तात्पर्य है जो चरम सत्य है उसको अगर ख्यापित कर देंगे तो लोग पागल ही कहेंगे चरम सत्य की निष्पत्ति एक जीववाद का ग्रंथ है वेदांत सिद्धांत मुक्तावली उसके आधार पर चरम सत्य को अगर सार्वजनिक रूप में ख्यापित करेंगे तो ख्यापित करने वाले पागल ही सिद्ध होंगे इसलिए शनै शनै सत्य सहिष्णुता की अभिव्यक्ति होती है। उसी में परोवरीय क्रम से उत्तरोत्तर उत्कृष्ट क्रम से दर्शन शास्त्रों का तात्पर्य सन्हित होता है तो एक तथ्य प्रकाशित किया गया वेदांतों में यक्रम स्थापित होता है जगत चिदाश्रित है पहले जीवन में चित को कई स्थान तो दें, जड में ही रचे पचे है तो आश्रय के रूप में चित्त धातु को स्वीकार करें फिर क्या कहते हैं जगत विराज चिदविलास है कि उन्नत दृष्टि है चिदाश्रित है ऐसा भाव परिपक्व हो जाने पर फिर जगत चिदविलास है सम्पूर्णानंद जी ने ग्रंथ लिखा था चिद्धविलास लेकिन मूल में विनय पत्रिका है तुलसीदास जगत चिदविलास कौ गोझत गुझत गुझत तीन बार बुझने शब्द का प्रयोग किया तुलसीदास ने तुलसीदास तुलसीदास जी का यह कथन है कि जगत चिदविलास है तो सहसा परिलक्षित होता क्यों नहीं ना कोई बिरले अधिकारी का द्योतन किया कि अधिकारी दुर्लभ है कोई बूझत को बूझत बूझत है वो भी ऐसा नहीं बुझते बुझते बुझता है समझते समझते समझ पाता है कि जगत चिदविलास है पहले बूझ हथ क्या है जगत भूतों का विलास है पंच भूतों का विलास है पहले इतना तो समझ में आ गए फिर प्रकृति या माया का विलास है संख पक्ष आ गया योग पक्ष आ गया जगत भूतों का विलास है चारवाक मत वैशेषिक मत और न्याय मत उससे ऊपर उठने के लिए दूसरा बूझत वह है सांख्यों का पक्ष योगियों का पक्ष कि जगत प्रकृति का विलास है माया का विलास है मायाम तु प्रकृतिम विधिया उपनिषद के अनुसार सांख्यप प्रस्थान में जिसको प्रकृति कहा जाता है वेदांत में उसको माया कहते प्रकृति का अर्थ उपादान होता है लेकिन कभी कभी कोई शब्द किसी प्रस्थान में जाकर रूढ़ हो जाता है सामान्य रीति से वेदांतियों के बीच में भी प्रकृति शब्द का उच्चारण करें तो उनका ध्यान कर्षित हो जाता है सांख्यों की प्रकृति जो कि त्रिगुणमयी है मूलतः प्रकृति का अर्थ होता है उपादान जिसकी कृति प्रकृष्ट हो वो प्रकृति है अर्थात उपादान कारण तो ब्रह्मसूत्र सूत्र में प्रकृति शब्द का अर्थ उपादान ही ग्रहण किया गया है। प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान वेदांत वेद्य सच्चिदानंद सर्वेश्वर जगत का न केवल निमित्त अपितु उपादान कारण भी है यहां प्रकृति शब्द का प्रयोग जो उसका वास्तविक अर्थ है उपादान के अर्थ में लेकिन आजकल की भाषा में पेटेंट कर लेते हैं ना ये विश्व हिंदू परिषद के संत हैं तो ये शिवसेना के संत हैं अब संत तो गए कार्यकर्ता हैं तो ठीक है हमारे श्री लक्ष्मणानंद सरस्वती जो मारे गए उस ढंग की प्रतिक्रिया नहीं हुई न्याय भी नहीं मिला क्यों कि उन लोगों ने प्रचार कर दिया विश्व हिन्दू परिषद के संत मारे गए कार्यकर्ता संत मारे गए बहुत विचित्र बात तो प्रकृति पर मुहर लगा दी सांख्यो ने सांख्यो ने प्रकृति को एक सीमा में निबद्ध किया त्रिगुण की साम्यावस्था जो गुणक क्षोभ के अंतर अन्तर जगत का उपादान सिद्ध हो उसे प्रकृति कहते हैं यह परिभाषा इतनी प्रसिद्ध हो गई कि प्रकृति का मूल अर्थ उपादान कारण है यही समझ में नहीं आता इसी प्रकार से जानकारी के लिए कहते समय तो अपनी जगह है तुलसीदास जी से पहले से तुलसीदास जी के समय तक अवतार शब्द का अर्थ में ही प्रसिद्ध था लेकिन बाद में भक्ति की धारा इतनी बढ़ी कि अवतार शब्द रूढ़ हो गया भगवान के दिव्य प्रादुर्भावसीदास जी तक ने अवतार शब्द का अर्थ जन्म के अर्थ में ही किया ते हुए अवतार ही वे चमगा होकर अवतार लेते हैं माने जन्म लेते हैं चमगादर का अवतार थोड़े हुआ लेकिन चमगादर वे अवतार ही अवतार ही माने जन्म लेते हैं ऐसे ऐसे कर्म करने वाले चमगादर होकर जन्म लेते पुण्य कहो रावण अवतारा तो अब मैं रावण के जन्म का वर्णन कर रहा हूं तो जन्म के अर्थ में ही अवतार शब्द का प्रयोग परंपरा से था लेकिन भक्ति की प्रगल्भता में आकर वो शब्द चमक गया अब भगवान के अब प्रादुर्भाव उनकी दिव्य अभिव्यक्ति या स्फूर्ति को लेकर अवतार शब्द रूढ़ हो गया इसी प्रकार मंदिर मंदिर प्रतिग्रह शोधा सो, मंदिर का अर्थ वाल्मीकि रामायण से लेकर तुलसीदास जी के द्वारा विरचित रामायण तक भवन होता था लेकिन अब मंदिर का अर्थ भगवान अर्चा विग्रह जहा विराजमान होते हैं वो मंदिर का अर्थ हो गया अच्छा ही हुआ ऐसे ही शब्दों की अपनी स्थिति होती वेदांत आदि में अभियुक्त शब्द आदर का द्योतक है या नहीं अभिता युक्त।, युक्त माने समाहित, लेकिन आज आजकल ये अभियुक्त है तो गाली है तो शब्द का भी एक विचित्र खेल है कौन किस शब्द को क्या रूप दे दे जैसे हरिजन शब्द जिम हरिजन हीज उपजन कामा लेकिन गांधी जी ने उसको एक विचित्र रूप दे दिया आजकल के अधिवक्ताओं ने एक विचित्री पवित्र शब्द को रूप दे दिया क्या अभियुक्त चारों ओर से लांछित व्यक्ति को कहते हैं अभियुक्त और वहा अभिता युक्त पूर्णतः युक्त बहुत अच्छा आदर का शब्द था ये अभियुक्त और आजकल किसी की प्रशंसा करनी हो तो संभ्रांत लो जी <laughs> शब्द की भी विचित्र स्थिति है कितना पवित्र शब्द आजकल माना जाता है लेकिन हमारे यहाँ दर्शन की दृष्टि से कहें यह सम्भ्रांत है मतलब बहिष्कृत भ्रांतिक ग्रस्त है पूर्ण रूप से लेकिन आजकल ये सम्भ्रांत है तो बड़ी विचित्र बात प्राय संस्कृत में प्राय घृणा शब्द का प्रयोग दया के अर्थ में होता है वैषम्य निर्घणी दोष तो घृणा माने दया निर्घ माने निर्दयता भगवान में विषमता और निर्दयता नहीं आजकल घृणा शब्द का प्रयोग कुछ और अर्थ में होने लगा संप्रदाय शब्द कितना उन्नत था पहले ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्य वम श्रृषिभ्य है नमो महद्य भगवान शंकराचार्य महाभाग ने वृद्धा वाष्य में लिखा आजकल संप्रदाय शब्द कितना विकृत हो गया तो प्रवर्तक जो होते हैं वो ख्याति प्राप्त अगर हो तो किसी भी शब्द का कोई भी रूप प्रदान कर देते हैं ये मैंने कहा तो प्रकृति का अर्थ है उपादान तो संख्य के यहाँ त्रिगुणमयी प्रकृति ही प्रकृति के रूप में निरूढ़ हो गई वो जड़ से ही सबकी उत्पत्ति मानते हैं तो वेदांत में जगत चिदाश्रित है जगत चिद विलास है जगत चिद विवर्त है जगत चिन्मय है अंत में चिन्ह मात्र है तुलसीदास जी ने कहा बूझत बूझत बूझ है पहले जगत को भूतों का विलास समझें। भूतों का विलास कौन समझते हैं आंशिक रूप में चारवाक वैशेषिक और नैयायिक दोनों मंत्र क्या है चार आकाश का अस्तित्व ही स्वीकार नहीं करते आकाश का अस्तित्व स्वीकार करेंगे तो प्रत्यक्षातिरिक्त अनुमान प्रमाण को भी उन्हें मानना पड़ेगा अनुमान प्रमाण से उनको चिर है जो कुछ है वो प्रत्यक्ष की सीमा में ही है वायु तक की सिद्धि प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा संभव है क्यू लेकिन आकाश की सिद्धि तो प्रत्यक्ष प्रमाण की सीमा में संभव नहीं है इसलिए उन्होंने आकाश का अस्तित्व ही नहीं माना लोगों को होता होगा कि कितने भोजन करके आए गैस होने से पूरी गए पुरी का दोष नहीं है शरीर का दोष तब से ही यहाँ कहा पानी लेकर आते थे प्रवचन करने या घूमने कहीं जाते थे तो पहले जगत को भूतों का विलास समझा आकाश का विलास तो चार भी नहीं मानते एक वैशेषिक भी नहीं मानते अंतर क्या है न्याय और वैशेषिक प्रस्थान में आकाश का अस्तित्व स्वीकार किया गया पृथ्वी जलते जो वायु आकाश दिक काल आत्मा और मन उनके यहाँ नौ द्रव्य हैं उनमें एक द्रव्य आकाश है लेकिन आरम्भवाद की प्रक्रिया में जगत की संरचना में आकाश का उपयोग और विनियोग नहीं होता पृथ्वी जलते जो वायु के अत परमाणुओं का ही उपयोग और विनियोग होता है तो आकाश का अस्तित्व मानने पर भी कार्य जो होगा वो भूत चतुष्टायी को लेकर ही संपन्न होगा उसमें भी एक अंतर है आकाश का कार्य वायु वायु का कार्य तेज तेज का कार्य जल जल का कार्य पृथ्वी यह प्रक्रिया सांख्य योग और वेदांत की है नैयायिक जो है पंचभूतो में परस्पर कार्य कारण भाव स्वीकार नहीं करते स्वतंत्र तो है सब पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणुओं का विलास कारी कोटि का पदार्थ है ये नैयायिक वैशेषिक कहेंगे शरीर भी चातुर भौतिक है ऐसा वो नहीं कह सकेंगे कोई शरीर पार्थिव होता है केवल पृथ्वी का कार्य कोई शरीर वारुण होता है केवल जल का कार्य वरुण लोक में कोई शरीर तेजस होता है केवल तेज का कार्य कोई शरीर वायव्य होता है केवल वायु का कार्य सौरमंडल में तेजस और वायु लोक में वायव्य शरीर होगा लेकिन हम लोगों के यहाँ शरीर जो है भौतिक तो है लेकिन पांच भौतिक ठीक सांख्यों के मत में योगियों के मत में वेदांतियों के मत में पांच भौतिक है आकाश का भी समाधर हो गया और पांचों भूत हैं इसमें अंतर क्या है पार्थिव शरीर हम लोगों का है तो मतलब पृथ्वी प्रधान वारुण शरीर होगा तो जल प्रधान तेजह शरीर होगा तो तेज प्रधान और शरीर होगा तो वायु की प्रधानता से प्रधानता तो कह सकते हैं लेकिन पांच भौतिकता जीव अगर कोई है कार्यों कार्योपाधि जीव कारणोपाधिर ईश्वर कार्य कारणता पूर्ण बोधो वशिष्यते कर्म के फल स्वरूप अगर कोई शरीर मिलता है तो पांच भौतिक है ही भगवान का श्री विग्रह कर्म का फल नहीं है इसलिए उनका श्री विग्रह पांच भौतिक नहीं है बाकी जीव कोटि के जितने हैं सबका शरीर पांच भौतिक इस दृष्टि से भौतिक शरीर में भी अंतर हो गया अंतर किया हुआ सांख्य योग और वेदांत के अनुसार पांच भौतिक शरीर होते हैं। न्याय वैशेषिक के अनुसार किसी एक भूत की को लेकर ही एक शरीर होगा या तो पार्थिव होगा या वारुण होगा या तेजस होगा या वायव्य होगा भौतिक कहना भी कठिन है और चार वाक्यों के अनुसार भी इसी प्रकार की व्यवस्था बनेगी तो पहले शरीर को पांच भौतिक समझा जाए और जगत को अभी पहले पांच भौतिक समझा जाए उसके बाद प्राकृत प्रकृति का कार्य समझा जाए तीसरी कक्षा यह है कि प्रकृति को स्वतंत्र न मानकर परमात्मा की शक्ति के रूप में अनिर्वचनीय स्वीकार कर लें माया का रूप दे दें, प्रकृति को माया का रूप दे दें यह वेदांत की अपूर्वता है सांख्यों के घर की जो प्रकृति है वो कुमारी कन्या है और भी अजन्म जिसका बाप भी कोई ना हो पिता भी न कोई हो ऐसी कन्या सांख्यो की तो यहाँ विवाहिता है प्रकृति विवाहिता है तो माया हो गई और विवाहिता है कहेंगे तो प्रकृति रह गई सांख्यों के घर की प्रकृति हो गई हमारे यहाँ भगवान की शक्ति है श्रीमती मम माया दुर अब प्रकृति को माया के रूप में जानकर फिर जगत को मायिक समझे उसके बाद कोई बूझत बूझत बूझे अब जगत को क्या समझे चिदविलास वास्तव में शक्ति और शक्तिमान में अभेद होता है श्रीमद् भगवत गीता के चौदहवी अध्याय का जो अंतिम श्लोक है ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा हम इसके भाष्य में भगवान शंकराचार्जुन ने लिखा कि शक्ति और शक्तिमान में अभेद होता है पंचदशी कार ने एक अद्भुत तथ्य प्रकाशित किया शक्ति की चमत्कृति क्या है अपने आश्रय शक्तिमान को अपनी विद्यमानता से सदतीय न होने दे जो देविया हैं विवाहिता है उनका ध्यान इधर जाना चाहिए क्या अपनी विद्यमानता से शक्तिमान को सदुतीय न होने दे बहुत ऊंची बात इतना ही नहीं अपने कार्य कलाप को लेकर भी परिणाम को लेकर भी विकार को लेकर भी अपने आश्रय शक्तिमान को सदतीय न होने देती कोई भी शक्ति अपनी विद्यमानता से और अपने परिणाम या विकार या कार्यों की विधिमानता से भी अपने आश्रय शक्तिमान को सद्वितीय नहीं होने देती यह शक्ति की चमत्कृति है उदाहरण मिट्टी में स्निग्धता नाम की शक्ति है मृनिष्ठ स्निग्धता नाम की जो शक्ति है तो मिट्टी को अपनी विद्यमानता से सदुती होने देती क्या नहीं अद्वितीयता मिट्टी की बनी रहती और घट कुल्लर सकोरे आदि विविध कार्यो के योग से भी अपने आश्रय शक्तिमान मृत को मिट्टी को सदुतीय नहीं होने देती यह शक्ति की अद्भुत समस्कृति है सब कुछ करके भी कुछ न करे माने अपनी विद्यमानता भी है अपने करोड़ों कार्यकलापो की विद्यमानता है लेकिन अपने आश्रय ब्रह्म तत्व को सद्वितीय न होने दे यह शक्ति की चमत्कृति है मयाध्यक्ष प्रकृति सुचरा चरम हेतु नैन कौनते जगत वर्तते, परिवर्तित तो जगत को चिदविलास श्री वैष्णव भी मानते हैं। चिदाश्रित श्री वैष्णव भी मानते बस एक शब्द है जिससे परहेज रखते हैं बहुत ही वह चिद विवर्त बाकी चिन्मय भी मान लेंगे अंत में चिन्मात्र मान लेंगे श्री वल्लवाचार जी त्यारी एक शब्द से उनको परहेज है तो उसको छोड़ देना चाहिए जहां उनके प्रस्थान की बात हो चिदाश्रित जगत बिल्कुल ठीक उभय सम्मत ठीक चिदविलास मान लेंगे ये भी मान लेंगे श्री वल्लभाचार्य इत्यादि मान लेंगे बस चिद मत कहें उनके सामने यद्यप उपनिषदों ने माना है तेजो बिंदु उपनिषद इत्यादि और नेह नाना इत्यादि लेकिन उनके प्रस्थान में बस एक शब्द और उसके अर्थ से परहेज है वो क्या है चिद मत कहिए चिदविलास कहिए चिदाश्रित कहिए चिन्मय कहिए चिन्मात्र भी कह दें विशुद्धा द्वैप में कोई आपत्ति नहीं एक शब्द को बचाकर रखिए वो क्या है चिद विवर्त मत कहिए जगत को बस इतनी सी बात तो चिद तो विवर्त है चिदविलास है यह नीचे चिदाश्रित है यह नीचे चिद विवर्त के ऊपर चिन्मय है और अंत में चिन्ह है तो बहुत विचित्र बात है यहाँ जड़ से ही सारा काम बनता है चार वाक के मत में वहां चेतन ही है इनके यहाँ जड़ भी चार हैं पृथ्वी जल तेज भाई वहाँ तो बस एक ही सच्चिदानंद तत्व है उसी का विवर्त यह सब जगत तो मम अंश अब यहाँ पर जब जगत जिसकी प्रसिद्धि जड़ के रूप में है पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश दिक काल इसी प्रकार स्थावर जंगम प्राणी ये ये सब मिलकर जगत है लेकिन शरीर की दृष्टि से ये सब उपाधि के दृष्टि से ये सब जद ही हैं ये भी जब सच्चिदानंदा स्वरूप परमात्मा के अंश ही सिद्ध होते हैं अंश माने अंश शरीखे कल इसकी व्याख्या बहुत कर दी गई एकांशे न स्थित जगत जगत भी तो भगवान का क्या है अंश है ना एकांश स्थित हो जगत श्रीमद भगवत गीता का दसवा अध्याय मुझ परमात्मा में एक अंश में जगत स्थित है तो एक पुज पर स्वामी जी महाराज कहा करते थे भारत वर्ष या श्री वृंदावन धाम आकाश के इतने हिस्से में विद्यमान है अगर सचमुच में कोई सिद्ध कर दे तो आकाश का क्षेत्रफल निकल आएगा या नहीं क्या गुणा कर दीजिए निकल आ देगा अगर कोई सिद्ध कर दे कि ब्रह्म के इतने अंश में ब्रह्मांड है ब्रह्म के इतने अंश में ब्रह्मांड है तो ब्रह्मांड को उतने से गुणा कर दीजिए तो ब्रह्म का क्षेत्रफल निकल आएगा तो फिर तो ब्रह्म क्या होगा क्षेत्रफल निकल आएगा तो दिप परिच्छेद शून्य देश परिच्छेद शून्य नहीं सिद्ध होगा वस्तु परिच्छेद शून्य से होने की तो बात बहुत दूर रही तो कल्पित एक देश में इसलिए वेदांत की भाषा फिर क्या है ये काम सेना जगत कार्य करेंगे भगवान के सच्चिदानंदा स्वरूप ब्रह्म तत्व के कल्पित एक देश में जगत इस श्रुति के इस स्मृति के अनुसार तो जगत भी भगवान का अंश ही है तो फिर जीव क्यों ना भगवान का अंश हो तो अंश माने अंश सरीखा न कि सचमुच में अंश इसकी व्याख्या हो गई अब आगे चलें जीव लोके की भी व्याख्या कल हो गई थी श्री वल्लभाचार्य जी ने जीवार्था सृष्टि और आत्मार्था सृष्टि दो प्रकार की सृष्टि स्वीकार की उसके पीछे भी ललित भाव है जीवार्था सृष्टिक अर्थ है यद्यपि भगवान ही जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण होते हैं जगत के रचयिता भी भगवान और जगत की रचना जिस सामग्री से होती है वो भी भगवान बनने वाले भी भगवान बनाने वाले भी भगवान इसको श्रीमद् भागवत के कादश में भगवान श्री कृष्णचंद्र ने बहुत ललित शब्दों में चित्रित किया बहुत बढ़िया श्लोक है आत्मैव तदिद विश्व सृजते सृजति प्रभु त्रायते त्राति विश्वात्मा हरियते हरतीश्वर त्रायते त्राति हरियते हरतीश्वर सृजते सृजति प्रभु बहुत अच्छा वचन है इतना ललित है आत्मव तदिदम प्रभु पंजाबी टोन में कहेंगे तो हम पंजाब की ओर से भी आ रहे सर्जन हार भी भगवान और सिद्ध भी भगवान प्राण करने वाले भी भगवान और प्राणास्पद भी भगवान संभार करने वाले भी भगवान और समृत होने वाले भी संभार के विषय भी भगवान आत्मैव तदिदम विश्वम सिति प्रभु त्रायते त्राती विश्वात्मा ह्रिय हरतीश्वर भगवान जगत के अभिन्न निमित्त कारण सिद्ध होते वेदांत प्रस्थान में परंतु उनमें वैसम वैषम्य दोष निर्घन्य दोष की प्राप्ति न हो इसलिए फिर जीवों के शुभा कर्म के द्वार से भगवान स्वयं को ही स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में व्यक्त करते हैं पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश के रूप में व्यक्त करते हैं इसका मतलब अविद्या काम और कर्म जीव जो है अनादि अविद्या काम और कर्म से तादात्मापन्न है अनादिकाल से अनादि अविद्या काम और कर्म से संवेष्ट है तादात्मपन्न है तो अविद्या काम कर्म के द्वार से जीव के निमित्त स्वयं को ही भगवान जगत का अभिन्न कारण बनाते हैं उपादान भी भगवान निमित्त भी भगवान फिर स्वर्ग और नरक प्राति से भगवान स्वयं को स्वर्ग के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं और नरक के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं गंगा के रूप में भी गंगा नाला के रूप में भी कर्मनाशक के रूप में व्यक्त करते हैं तो भगवान की पूर्ण चमत्कृति तो कार्य में उतर ही नहीं सकती अगर पूर्ण चमत्कृति कार्य में उतर जाए तो भगवान परिचिन्न सिद्ध हो जाएंगे लेकिन एक प्रकार से जो जगत हमारे लिए कुतूहल का विषय बना हुआ है पृथ्वी है पानी है प्रकाश है पवन है आकाश है ये सब ग्रह मंडल तेजो मंडल अचिंत्य रचना जगत वो भी भगवान की दृष्टि से देखें तो भगवान को आह्लादित करने में प्रसन्न करने में समर्थ नहीं जैसे है कोई बहुत सुंदर हो विश्व सुंदर हो उसको अभिनय मंच पर क्या प्रेत का पाठ प्रस्तुत करना हो या डाकू के रूप में या राक्षस के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करना हो तो क्या कहेगा हाँ, उसके लिए विनोद हो सकता है लेकिन हाय मैं विश्व सुंदर लेकिन अत्यंत कुरूप के रूप में दृष्टिगोचर होऊंगा सज्जन रावण जो बनते हैं तो राम के भक्त ही तो होते भगवान राम के अभिनय मंच पर लेकिन उनको अत्यंत रामद्रोही के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करना पड़ता है तो भगवान एक प्रकार से विचित्र स्थिति में हो जाते हैं कि मैं ही निमित्त मैं ही उपादान होऊंगा, लेकिन मुझे नरक के रूप में भी स्वयं को दिखाना होगा इसलिए भगवान फिर अपने लिए भी एक सृष्टि रचते हैं, आवश्यक है जीवार सृष्टि में तो फिर जीव के शुभ-शुभ कर्म के द्वार से भगवान अभिनमित्तोपादान कारण होंगे तो मानो भगवान को संतोष नहीं होता संतोष क्यों नहीं होगा कि मैं ही बनूंगा मैं ही बनाऊंगा लेकिन इसके लिए हम कहते हैं जब भगवान अपने शापित भक्त हिरण का सिपू आप कल्याण करने के लिए प्रहलाद को आह्लादित करने के लिए अवतार लेना चाहते हैं तो मानो माया सामने आकर प्रस्तुत हो जाती है मुस्कुराने लगती है भगवान कहते है, क्या क्या बात है मुस्कुरा मुस्कुराती मुश्क, हो बस केवल एक केवल एक अनुरोध है आपको नूप धारण करना है भगवान कहते कितना विकराल रूप होगा चित्सुखी में में भगवान की स्तुति की गई भगवान अपनी सर्वरूपता का ख्यापन नर और सिंह दो विरुद्ध रूपों में अपने को व्यक्त करके करते हैं। वो चित्सुखी का मंगलाचरण इस प्रकार कि भगवान सोचते हाय मैं शुद्ध सच्चिदानंद ही अचिंत माया शक्ति विशुद्ध सत्य के योग से सिंम्ह के रूप में अवतार लूंगा लेकिन मुझे तो बहुत विकराल रूप धारण करना पड़ेगा क्योंकि ब्रह्मा जी ने जो उसे बरदान दे रखा है उसकी पूर्ति करनी पड़ेगी होते होते राम रूप में अवतीर्ण होने का अवसर आता है माया फिर खड़ी हो जाती मुस्कुराती है अब क्या तुम्हारे मुस्कान का रहस्य क्या है बस महाराज सब कुछ ठीक है परंतु मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है भगवान फिर कहते यहाँ भी एक मर्यादा उसका पालन करना अब जब श्री अवतार का समय होता है तो माया क्यों कर देती है मतलब स्वच्छंद या मर्यादा भी एक प्रकार से प्रतिबंध रूप में नहीं हमारे लिए मर्यादा बहुत बढ़िया लेकिन आकाश के लिए मर्यादा वो तो उपाधि को लेकर ही संभव है ना तो भगवान कहते हैं कि अब लगता है हाँ श्री कृष्ण रूप में अब तीर्ण होने में वो जो मर्यादा है उसका भी यहाँ पर कोई प्रतिबंध के रूप में प्राप्त नहीं तो आत्मारथा सृष्टि मानते हैं क्या मतलब जहां पाप या पूर्ण के निमित्त से द्वार से सृष्टि ना हो उसको श्री वल्लभागव धाम उनके परिकारों में चरित् करते हैं वो आत्मार्था सृष्टि है किसी यद्यपि उसका क्षेत्रफल निकालना भी कठिन होगा आत्मार्था सृष्टि में भी तो आकाश है लेकिन प्रातितिक रीति से भगवान को बहुत संतोष होता है कि यहाँ पर द्वार के रूप में पाप और पूर्णी नहीं है अब ये आया की ममसो जीव लोके जीव भूत सनातन फिर मन इंद्रिया प्रकृति स्थानी कर सती इतना अंश जो है बहुत विकट है विकट क्यों है कि नीलकंठ जी नीलकंठ नीलकंठाचार्य जी अपनी ओर खींच के ले गए भगवान शंकराचार्य जी ने जो अर्थ किया वो बहुत सामान्य तो नीलकंठ जी को लगा कि कुछ उथला अर्थ हो गया शिकार के द्वारा उन्होंने उसको द्रविड़क प्राणायाम से बहुत खींचा तो यह बात मधुसूदन सरस्वती जी को पसंद लगी शंकराचार्य जी का बाकी जो किया था आम शिव सबको चमकाया सबने विस्तार पूर्वक लिखा लेकिन यहां पर लगा कि शंकराचार्य जी मानो जिस स्तर का होना चाहिए उस स्तर का भाष्य नहीं लिखा इतने अंश में मान इंद्रिया प्रकृति स्थानी कर प्रकृति के अर्थ करने में शंकराचार्य मानो चूक गए तो उन्होंने चमका करके बहुत ऊंचा स्तर का अर्थ किया नीलकंठ जी अपने ढंग से सुसुप्ति पर ले गए स्वप्न पर ले गए ऐसा शंकराचार्य ने लिखा इंद्रिय संस्थान रूप जो गोलक है वो यहाँ पर प्रकृति पद वाच्य है प्रकृति का अर्थ समय तो हो गया अब मधुसूदन सरस्वती जी पे भी रंग चढ़ गया नीलकंठ जी का उन्होंने भी उसको उस रूप में ख्यापित किया कुछ और भी उस पर वर लगा दिए श्रीधरा स्वामी जी ने भी यहाँ पर श्रीधरी टीका जो है श्रीधरा स्वामी जी ने भी कुछ इसी ढंग से प्रकृति स्थानीय में जो प्रकृति शब्द का प्रयोग किया गया है उसको एक प्रकार से उत्कृष्ट रूप दिया तो भाष्योत्कर्ष जो टीका है अपैया जी दीक्षित उन्होंने उनपे टिप्पणी कर दी इन सबकी श्रीधर स्वामी जी को लेकर मधुसूदन सरस्वती जी को लेकर नीलकंठ जी को लेकर इसमें क्लिष्ट कल्पना बहुत है और आगे का जो वचन है भगवान का उत्क्राम तम स्थितम वापी भुंजानम व गुणान्वित विमूढ़ नानुपच पश्चंती ज्ञान चक्षुषा उधर मानो ध्यान नहीं दिया गया आगे से जो इस श्लोक का संबंध है प्रकृति स्थानी कर शि का उधर ध्यान नहीं दिया गया इससे एक शिक्षा मिलती है सावधान ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है प्रकरण के बीच में कोई चीज है प्रकरण से घिरा हुआ कोई पदार्थ है कोई चीज है कोई व्यक्ति है तब उसका स्वरूप कितना है और प्रकरण से हटकर कितना है ये दो अलग अलग बात है इस पर ध्यान गोविंदानंद जी का दो गोविंदानंद जी हैं और भी हो सकते हैं हमारी जानकारी में दुआ जैसे ऋग्वेद के दशम मंडल में नासदी सूपतम है विश्व को चमत्कृत किए हुए आजकल संहिता भाग में नासदी सूक्तम में कुल सात मंत्र हमारे यहाँ से सायन भाष्य की टीका बृहद व्याख्या प्रसारित प्रकाशित है उसमें कई भाष्य दिए हैं हमारे पुज गुरुदेव का भी जो नासदी भाष्य है वो भी दिया है अपने यहाँ का प्रकाशन है नासदी सूक्तम पर बहुत विस्तृत तो पूरा विश्व इस पर लड़तु है सृष्टि को लेकर कुल सात मंत्र लेकिन उन मंत्रों का नाम उपनिषद नहीं है ईशा वास्तव इत्यादि उपनिषद है तो भगवान शंकराचार्य ने लिखा कि है कि कर्मो में अविनियुक्त है कहीं कहीं विनियोग करने वाला वचन न होने पर प्रकरण के बल पर विनियोग की कल्पना कर ली जाती है तो जिस स्तर के आत्म तत्व का वर्णन ईशा इत्यादि मंत्रों में है उस स्तर का आत्म तत्व कर्ता भोक्ता सिद्ध नहीं हो सकता इसलिए अपनी ओर से भी कर्मों में विनियोग नहीं हो सकता इसलिए इनका नाम उपनिषद है वेदों के वे वचन वो प्रकरण वे मंत्र समुदाय जिनका विनियोग कर्मों कर्मोपासना में ना हो उनका नाम उपनिषद है उपनिषद इन सात मंत्रों का नाम नहीं हुआ ना सूक्तम तो है नाम उपनिषद नाम नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ वहां मूल मंत्र में ही उनके विनियोग का वर्णन कर दिया है। अमुक कर्म में हमने अपने उसमें व्याख्या में लिखा अपनी व्याख्या में अमुख कर्म में इन मंत्रों का विनियोग है जब कर्म में ये विनियुक्त तो हो गए तो उपनिषद संज्ञा इनकी नहीं हुई एक महत्वपूर्ण चीज है तो प्रकरण से उठा करके देखेंगे अर्थ बहुत उत्कृष्ट है लेकिन उपनिषद संज्ञा नहीं है क्योंकि कर्मो में उनका विनियोग है इसी प्रकार से मैं एक उदाहरण देता हूं सदा तदभाव भाविता भगवत गीता का एक वचन है सदा तदभाव भाविता प्रकरण के बल पर उसका अर्थ सीमित होता है प्रकरण से उठा करके अर्थ करें तो पूरा वै प्रकरण को भगवत पार शंकराचार्य महाराज ने इसी सूत्र में ढाल दिया गौरपादाचार्य जी महाराज के द्वारा विरचित जो है उसमें जो वै प्रकरण है उसमें शंकराचार्य ने सदा तदभाव भावता कितना सूत्र वचन किससे ले लिया गीता से वहां पर प्रकरण से ऊपर उठ का उठ करके उसका स्वरूप चमका दिया गया लेकिन जब गीता पर भाषण लिखना हुआ तब तो सदारत भाव भाविता प्रकरण की सीमा में जितना अर्थ करना चाहिए था उतना ही किया एक कायदा इसलिए टीकाकार इत्यादि का दायित्व होता है कि प्रकरण की सीमा में कौन सा वचन कितना अर्थ देता है कलेक्टर अपने आप में कोई छोटा होता है क्या लेकिन मैंने देखा है कमिश्नर अब पूरी में कमिश्नर होते है वो मंदिर के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं चेयरमैन तो राजा होते अधिकार राजा को नहीं होता है अधिकार सब कमिश्नर को होता है मेरे पास सबकी बैठक होती सत्तर तो साल से जो अधिकार शंकराचार्य का ग्रंथों में सन्निहित था उसको क्रियान्वित किया गया है कि अब शंकराचार्य को नहीं देते हैं उनका अधिकार तो मंदिर आध्यात्मिक संस्थान नहीं रह जाएगा इस बार गजपत जी का प्रयास और कमिश्नर ऐसा पूरा क्योंकि वहां लिखा है कि पूरी के शंकराचार्य के अतिरिक्त धार्मिक विषय में किसी की राय नहीं ली जाए उनका निर्णय कहीं भी लांछित नहीं होगा एकमात्र अधिकार पूरी के शंकराचार्य को होगा अधिकार करते करते भी इतना अधिकार अब वो क्रियान्वित किया जा रहा है तो राज पर कौन चढ़े कौन न चढ़े उस पर लाठी गोली बम सब कुछ चल सकते हैं वो मुझे निर्णय देना इनको पता है कितनी गोष्ठी हुई अभी जाएंगे तो एक दो गोष्ठी और होगी ये बार एसोसिएशन के अधिकारियों को भी बुलाऊंगा और निर्णय मेरे कंप्यूटर में निबद्ध है अब वो गोपाष्टमी से तीन दिन पहले मैंने घोषणा करवा दी है कि मैं निर्णय दे दूंगा इसी प्रकार से एक एक समस्या आती रहेगी तो हमने कहा कि कलेक्टर, कमिश्नर के सामने ऐसा, कमिश्नर कमिश्नर के के के सामने, सामने, सामने, फिर मैंने देखा कि एसपी, डीजी आदि कलेक्टर के सामने, सामने, सामने एसपी को हमने देखा ऐसे अपने अपने एस पी क्या इसी प्रकार समझना चाहिए कोई वचन है वहाँ जो प्रकरण है उस प्रकरण की सीमा में वो वचन कितना अर्थ देता है उतना ही अर्थ करना चाहिए तब तो उस प्रकरण की रक्षा होगी अपने आप आपने तो प्रकृति का अर्थ क्या शंकराचार्य जी को नहीं मालूम था क्या होता है लेकिन वहां के प्रकरण में प्रकृति स्थान करसती में सीमित अर्थ है उसको शंकराचार्य जी ने लिखा लेकिन नीलकंठ जी ने श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने श्री ये श्रीधर स्वामी जी ने श्रीधरस स्वामी जी भी पुराने हैं, नीलकंठ जी भी पुराने हैं, इन तीनों ने प्रकरण का ध्यान कम रखा और वो अपने आप में जितना विशद अर्थ हो सकता था उसको किया लेकिन अंत में भाष्योत्कर्ष दीपिका कार ने कहा कि क्लिष्ट कल्पना इन सबों की है अतः प्रकरण के बल पर भाष्य इस समाधर करने योग्य है और प्रकृति कर सती की व्याख्या है वो तो कल संयोग सधेगा ही इधर मनसानी इंद्रिया लगता है न्याय दर्शन से प्रभावित वचन है भगवान ने न्याय वैशेषिक का समादर किया क्योंकि उनके यहाँ छह इंद्रिया हैं मन भी इंद्रिय कोटि प्रविष्ट है पांच ज्ञान इंद्री और एक मन कर्मेन्द्रीय को पृथक से इंद्री कोटि में नहीं गिनते अंतर्भाव कर लीजिए खुश कर लीजिए ये लीजिये भगवान ने मन स्थान इंद्रियाणी उस पर वेदांत परिभाषा इत्यादि में विचार किया गया वहां पर टीकाकारों ने भाष्यकारों ने कुछ नहीं भगवान के वचन का जो के त्यो अनुगमन किया तो जैसे नक्षत्राणाम शि नक्षत्रों में मैं चंद्रमा तो कोई भी ज्योतिष मानेगा कि नक्षत्रों में चंद्रमा की गिनती है नक्षत्रों के अधिपति में वहां पर तात्पर्य है नक्षत्रों में अर्थो तो यही होगा नक्षत्राणाम हम शशि विभूति के रूप में इसी प्रकार से यहाँ पर समझना चाहिए कि वेदांत प्रस्थान में मन इंद्रिय नहीं है ज्ञान इंद्रिया इंद्रिय हैं तो छ का भगवान ने नाम लिया छ में कर्मेन्द्रियों का प्राणों का अंतर्भाव कर लेना चाहिए और मन का अर्थ बुद्धि चित्त अहंकार सहित समझना चाहिए आगे की प्रक्रिया फिर और हर बात